बच्चे मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे नमस्कार आज के हमारी बातों में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि मेरी एपिसोड्स जो मैं रिकॉर्ड करता हूं और जिनको आप लोग के पास भेजता हूं उस पर मेरे कुछ दोस्त लोग मुझे बहुत ही अच्छे आ, बहुत ही मनोरंजक कमेंट्स भेजते हैं और उन कमेंट्स को मैं वास्तव में बहुत इज्जत के साथ बहुत ही आ, ये कहना चाहिए बहुत ही प्यार के साथ स्वीकार करता हूं और कोशिश करता हूं कि अगर उन कमेंट्स में कोई सजेशन दिया गया हो तो उस सजेशन को पूरी तरह से पालन करूं तो साहब मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ सजेशन दिए हैं तो मैं धीरे धीरे उन सजेशन का जिक्र करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको उनके बारे में आपको भी बताऊं और आपकी राय भी जानूं और उसके बाद कोशिश करूंगा कि उनके हिसाब से कुछ अगर जरूरत हो तो परिवर्तन भी करूं तो साहब हम शुरू करते हैं अपनी आज की बातें और सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए साहब हमारा आ, ये जो ट्विटर हैंडल है ना वो अभी भी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है कि शायद मैं बताने में कोई गलती कर रहा हूं तो हमारा ट्विटर हैंडल है एट the rate हमने एक बात कही एच यूएमएन ई के बी ए टी के ए एच आई तो हमने एक बात कही हमारा ट्विटर हैंडल है और हम ये जो बातें कहते हैं ना इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भैया बात करते रहो और अगर बात करना बंद कर दोगे ना तो फिर तो बातें खत्म हो जाएगी तो यार बात तो खत्म नहीं करनी है ना बातें करती रहनी है तो आज आपके साथ सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये शेयर कर रहा हूं कि आज का दिन यानी कि 5 दिसंबर मेरी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पूछिए क्यों ये दिन महत्वपूर्ण है तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन है 5 दिसंबर आज का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूं क्योंकि यह बेटी जब हमारी हमारी जिंदगी में आई तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सी बातें ऐसी सीखी जो कि बड़ी बेटी हम लोगों को नहीं सिखा पाई थी अब आपको बताते हैं उसमें से एक बात यह थी वो था अपनी बात मनवा लेना बड़ी बेटी होती उसको शायद ये बात हम लोगों ने सिखाई नहीं कि अपनी बात मनवाने के लिए क्या करो मगर छोटी वाली को तो अपनी बात मनवानी ही होती थी और जब उसको अपनी बात मनवानी होती थी तो उसके बदले में हमने भी उसको एक बात सिखाई थी कि भैया जब हम तुम्हारी बात मानते हैं तो तुम्हें भी हमारी बात माननी चाहिए तो बड़ी वाली तो अपने आप ही मान लेती थी और छोटी वाली को मनाने सिखाना पड़ा तो अब आपके साथ आज एक एक चिट्ठी शेयर करूंगा मगर उस चिट्ठी शेयर करने से पहले अपने एक बहुत ही पुराने यानी कि आधी शताब्दी से भी ज्यादा पुराने एक दोस्त ने जो कमेंट किया मेरे इन पॉडकास्ट्स को सुनकर वो शेयर करता हूं मेरे उस दोस्त ने कहा कि भाई जो बातें तुम कह रहे हो ना ये सारी बातें तो हम सभी की जिंदगी में होती है मगर तुम एक्स्ट्रोवर्ट हो इसलिए तुम ये बात कह देते हो और मैं तो भाई इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मुझसे तो अपनी बातें सिवा करीबी दोस्तों के और किसी को बताते नहीं बनता है यार मैं उस वक्त सचमुच में सोचने लगा कि क्या सच में मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूं तो मैंने तुरंत अपने उस मित्र को वापस लिखा कि अरे तुम क्यों समझते हो कि मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूं उसने कहा इसलिए समझता हूं क्योंकि तुम अपनी बातें सबको बता दे रहे हो चाहे वो तुम्हें जानते हो या ना जानते हो वो सिर्फ तुम्हारे श्रोता हो तो भी तुम बता दे रहे हो तो ये तो भाई एक्सट्रोवर्ट होने का ही लक्षण है ना अब साहब मैं जानता नहीं कि ये एक्स्ट्रोवर्ट होने का लक्षण है या नहीं मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट समझता था मगर अब पता नहीं दोस्त ने कहा है तो बात तो बिल्कुल सही कही होगी क्योंकि मेरे उन्हीं मित्र ने मुझे एक बार बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया था फीडबैक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम में बहुत दिन काम किया है ना तो फीडबैक दिया था उसने कहा था कि तुम कहानी शुरू तो बहुत अच्छी करते हो मगर कहानियां खत्म अच्छी नहीं कर पाते हो बस आप अब मैं जब किसी को भी कोई भी कहानी सुनाता हूं हां कहानियां सुनाने की आदत है मुझको जब किसी को कोई भी कहानी सुनाता हूं तो हमेशा यह ध्यान रखता हूं कि कहानी अगर रंगीन शुरू हुई है तो वो रंगीन ही खत्म भी हो वो कहानी खत्म होते समय ब्लैक एंड व्हाइट ना हो जाए ना तो मोशन पिक्चर से स्टील पिक्चर में बदल जाए तो खैर साहब तो ये तो दोस्त का फीडबैक हुआ अगर आप चाहें तो आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि भाई आपके हिसाब से इंट्रो और एक्स्ट्रो कौन होते हैं और क्या मैं उनमें से किसी की डेफिनेशन में फिट बैठता हूं तो साहब मैं आपके कमेंट्स का आपकी बातों का इंतजार करूंगा हां तो अब आज आता हूं पांच दिसंबर यानी जन्मदिन के ऊपर तो साहब मेरी छोटी वाली बेटी जिसने कि हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि क्या मांगना कैसे होता है और समझाना कैसे होता है उसको हमने एक बार एक चिट्ठी लिखी थी मैंने शायद आपको बताया होगा कि मैं नैनीताल से बंबई ट्रांसफर हो गया था देखिए वो ट्रांसफर की कहानी तो बाद में फिर कभी बताऊंगा मगर हुआ यूं कि बंबई ट्रांसफर हुआ उन्नीस में और उन्नीस में बंबई में हालत यह थी कि अगर आप सेंट्रल ऑफिस में ट्रांसफर होके आते थे तो आपको एक गेस्ट हाउस में जगह मिल जाती थी वो जगह क्या गेस्ट हाउस कैसा था वो बहुत ही उम्दा किस्म का गेस्ट हाउस था बहुत ही शानदार इलाके में नरीमन पॉइंट पर उस बिल्डिंग का नाम था मूनलाइट लाइट हां गेस्ट हाउस के अंदर की सुविधाओं के बारे में एक पूरा एपिसोड अलग से बनेगा वो आपको बताऊंगा मगर उसमें ये होता था कि कुछ लोगों को ऐसे सोने की जगह मिलती थी कि उनका आधा शरीर सोफे के नीचे होता था क्योंकि अगर वो पूरे बाहर होते तो जगह नहीं थी वहां पर और साहब मेरा बिस्तर तो बहुत ही शानदार एकदम टॉयलेट के दरवाजे पर आपको कुछ भी तकलीफ नहीं करनी है सुबह उठी और अगला कदम आपका टॉयलेट में साहब देखिए कितनी सुविधाजनक बात थी मगर खैर चलिए उन बातों को बाद में करेंगे तो साहब हमको एक महीना हो गया था उस गेस्ट हाउस में बैठे हुए और आपको ये बता दें कि उस जमाने में मुझे लगता है कि शायद आज भी बम्बई में जल्दी मकान नहीं मिलते हैं यानी कि बैंक के फ्लैट्स तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और उस समय में जो किराए थे यानी जो हमारी एलिजिबिलिटी थी किराए की उसमें आपको मकान तो नहीं ही मिल सकते थे तो साहब हमने एक महीने के बाद अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिखी मेरी आदत है कि मेरी चिट्ठियां बहुत ही बहुत ही छोटी होती हैं मैं ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना मुझे थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं वो नहीं कर पाता हूं और खास तौर से अगर जो कुछ भावनाओं में बहकर लिखना हो तब तो मुझसे और भी कम लिखा जाता है तो साहब वो चिट्ठी लिखी थी मैं आज आपको और अपनी बेटी को भी वो चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहता हूं वो चिट्ठी मुझे मिल गई है तीस साल बाद वो चिट्ठी मेरे सामने आई और मैं वो चिट्ठी सोचता हूं कि आपको पढ़कर सुनाऊं अब आप सोचेंगे कि मैं ये चिट्ठी आपको क्यों पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं कि उस चिट्ठी में मैंने जो लिखा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे तो चलिए चिट्ठी शुरू करते हैं मेरी प्यारी रानी मुन्नी कुकू नमस्कार आज हम यह सोचकर लिखना शुरू कर रहे हैं कि तुमको खूब बड़ी सी चिट्ठी लिखेंगे कल हमको एक खूब बड़ा लिफाफा मिला और तुम्हारी दीदी दादी और मम्मा की चिट्ठियां मिली खूब अच्छा लगा मगर एक बात जानकर परेशानी भी हुई तुम पूछोगी क्या बात है तो मैं बता दूंगा कि मुझे यह पता चला कि छुट्टी वाले दिन तुम खूब बोर होती और तुमको समझ में नहीं आता कि खाली टाइम में क्या किया जाए साथ ही यह भी पता चला कि तुम रोती भी हो हाँ यहां पर आपको यह बता दूं कि जब मेरा नैनीताल से ट्रांसफर हुआ तो मैं तो बंबई आ गया और मैंने अपने परिवार को बनारस यानी कि मेरा जो घर है वहां शिफ्ट कर दिया माता पिता के पास तो बच्चे जो नैनीताल के स्कूल में पढ़ रहे थे वो चले गए बनारस और वहां पर उन्होंने एक नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा तो अब साहब वहां पे छुट्टियां जब होती थी तो कोई पुराने दोस्त तो उनके पास थे नहीं तो अब मैंने अपनी बेटी को यह लिखा कि भाई छुट्टी वाले दिन ऐसा होता है तुम्हारे साथ तो अब वो चिट्ठी पर वापस आता हूं तो बेटी मेरे पास इसका इलाज है तुमको मैं कुछ काम बताता हूं जो तुम छुट्टी वाले दिन कर सकती हो पहला ड्राॅंग दूसरा कलरिंग तीसरा कहानी पढ़ना और चौथा कहानी लिखना एक दो और तीन तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा मगर तुम ये सोच रही होगी कि आखिरकार यह कहानी लिखना कैसे हो सकता है तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कैसे हो सकता है तुम करो ये कि तुम अपने सामने कोई तस्वीर रख लो किसी भी किताब में से और अब तुमने जितनी भी कहानियों को सुना है उनको याद करने की कोशिश करो और अब उस तस्वीर में जो भी चीजें दिख रही हैं उनके आधार पर अपनी याद की कहानियों को मिला जुलाकर एक कहानी लिख डालो हां मगर ध्यान रखना कि सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना इससे तो तुम्हारी न सिर्फ हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी बल्कि तुम कुछ लिखना भी सीख लोगी तो यह तो हुई एक तरह और दूसरी तरकीब यह है कि मम्मा या दीदी से टेप रिकॉर्डर में टेप करना सीख लो तो एक खाली टेप लगा लो उस पर अपनी कहानी को रिकॉर्ड कर दो देखो बेटी यहां पर बनारस में दोपहर में बाहर मत घूमना धूप में घूमने से तबियत खराब होने का खतरा होता है और उसका डर रहता है नैनीताल में घूमना ठीक था वहां पर ठंडक थी मगर यहां नहीं जब मैं आऊंगा तो तुम्हें कार पर घुमाने ले चलूंगा अच्छा अब चलता हूं चिट्ठी लिखते रहना तुम्हारा पापू और तारीख है 26 आठ बानवे और यह आठ बजे रात को चिट्ठी लिखी गई तो अब साहब यहां पर मैं रुक करके आपको यह बताना चाहूंगा कि ये चिट्ठी जब मैंने लिखी तो उस वक्त इस बच्ची की उम्र थी कुछ सात आठ साल की अब साहब सोचिए सात आठ साल की बच्ची को आप ये कहानियां ये बता रहे थे कि कहानी लिखिए अब हमारी आदत है साहब मैं बहुत जमाने से यह सोचता हूं कि अगर किसी को कुछ करने के लिए बताना है तो उसको कुछ फॉर्मूला कोई ट्रिक अगर दे दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं वही ट्रिक अपनी बेटी को सौंप रहा था उसको मैंने जो कुछ लिखने को कहा उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं मैं केवल यह जानता था कि अगर यह लड़की चाहे तो अपने मन से कुछ कहानियां बना सकती है कालांतर में हम बंबई आए बच्चे भी बंबई आए उसके बाद हम लोग ब्राजील चले गए और इस लड़की ने अपना बारहवा क्लास ब्राजील में पास किया ब्राजील में बारहवें क्लास तक कोई डिस्टिंक्शन नहीं था यानी कि आपको साइंस आर्ट ज्योग्राफी सभी कुछ पढ़ना था आ, यहां से थोड़ा सा फर्क था क्योंकि वहां पर साइंस मैथ्स तो पढ़ा ही यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ा ही साथ में थोड़ी बायोलॉजी भी पढ़ी और उसके बाद वो हिंदुस्तान से थोड़ा फर्क था और अगर यहां पर आती तब उसके बाद उसको इंजीनियरिंग या किसी में एडमिशन लेने की बात होती तो जब उसने 12वां दर्जा पास कर लिया तो मौका यह आ गया कि हमारा टर्म पूरा हो रहा था और उसको हमें वापस हिंदुस्तान भेजना था हमने उसको वापस हिंदुस्तान भेज दिया और वो यहां पर उसने आकर बीए में एडमिशन ले लिया मगर उस भेजने से पहले हमने उसके टीचर से ब्राजील में बात करने की कोशिश किया कि सर हम इस बच्ची को किस फील्ड में आगे पढ़ाई करा सकते हैं टीचर साहब ने बहुत सीधी सी बात कही उन्होंने कहा देखिए ये तो ये लड़की क्लास में हर सब्जेक्ट में ए प्लस प्लस लेकर के आ रही है वहां पर जो रैंकिंग होती थी उसके हिसाब से उसने कहा तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि इसकी कोई विषय या कोई सब्जेक्ट कमजोर है मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके अंदर जो लिखने का प्लेयर है यानी कि जो ये राइटिंग है पावर इसकी वो बहुत अच्छी है और अगर आप इसको किसी ऐसे विषय में ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ाएं जहां पर कि इसको लिखने का मौका मिले तो ये बहुत अच्छा कर सकती है हमने कहा ठीक है साहब तो हमने कहा कि इसको बजाय इसने मना कर दिया मुझसे कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है मैंने कहा ठीक है इंजीनियरिंग मत करूं तो बी ए और मैंने अपने हिसाब से यह सोचा कि इसको बीए जर्नलिज्म में कराऊंगा मगर हमारे एक मित्र थे उस समय में वो भारत से ही मतलब भारतीय थे और किसी सरकारी पद पर वहां आ, आ, आ, आसीन थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जर्नलिज्म को मत कराओ तुम इसको इकोनॉमिक्स पढ़वाओ और फिर उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया कि इकोनॉमिक्स पढ़ना जो है वो कैरियर के लिहाज से ज़्यादा बेहतर ज्यादा अच्छा निर्णय है अब साहब हमने उसको यही सुझाव दिया और जब वो हिंदुस्तान आ गई तो हमारे पीछे ही उसने यहां पर मिरांडा हाउस में एडमिशन पा लिया और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के दौरान उस लड़की ने चूंकि वो हॉस्टल में रहती थी थोड़ी स्वतंत्र भी हो गई थी तो कुछ पीएचडी वाले लोगों की मदद किया कुछ भाषा जानने की वजह से उसमें मदद किया खैर वो सब बातें अलग मगर मैं ये बता सकता हूं कि जो उसको मैंने कहा था कहानियां लिखने कहानियां बोलने के बारे में वो विचार मेरे दिमाग में हमेशा से रहा और जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करने की योजना तैयार की जो कि संभवतः मेरी योजना नहीं थी ये मेरी बड़ी बेटी ने मुझे ये सुझाव दिया तो मुझे लगता है कि जो पत्र में मैंने कहा था यही सुझाव थोड़ा विकसित करके मेरी बेटी ने मुझे सुझाया और मैंने ये कहानियां आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करने की शुरू कर दिया क्योंकि उस वक्त की यानी कि उस समय की जो जरूरत थी देखिये काल था कोरोना का और बात करने के लिए कोई था नहीं आप कहीं जा नहीं सकते थे तो सर्वश्रेष्ठ तरीका यही था कि भाई आपसे बात करने के लिए कोई ऐसा साधन ढूंढा जाए जहां पर कि बगैर मिले भी बातें हो सकें तो हमने साहब अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस नंदी बच्ची जिसका की आज जन्मदिन है वो अभी भी कहानियां सुनाती है नहीं नहीं अब वो कहानियां बनाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती वो अपनी दिन प्रतिदिन की घटनाओं में से ही कुछ न कुछ कहानी हम लोगों को सुनाती है और वो कहानियां कैसे सुनाती है वो वॉइस नोट्स यानी कि अरे साहब तकनीकी शब्द हैं वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करती है व्हाट्सएप पर और वो वॉइस नोट्स वो हमको और मेरे ख्याल से अपनी दीदी को और सबको भेजती है तो साहब उसके एक वॉइस नोट का छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं आपको जहां पर कि उसने एक मामूली घटना को तस्वीर की तरह खींचकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है ये लीजिए ये है उस वॉइस नोट का एक छोटा सा हिस्सा couple of things that happened today one was that um, when no acha <laughs> ever since i become a captain and ever since i started doing these external walkarounds as a first officer to koi karne hi nahi deta tha because airesha mein to allowed hi nahi tha and spice jet mein karne dete the but that was a lot of time ago so uh, airesha mein after i became a captain this whole uh, external walkaround became a thing that we used to do so whenever i was doing a walk around i would always look at any aircraft that was taxiing past us and i would always wave with them for no reason but then i knew i stand it was just habitually that i would wave at them and uh, because anytime i am taxiing if i if i'm going past a stationary aircraft jisne ki koi walk around wagera kar raha hai so i make it a point to wave of course they probably don't see but meko khushi milti hai it's such a stupid childish thing to do but it's just something that i do so today i was there's an aresia aircraft that was just coming in from uh, taxiway bravo 2 and uh, i was doing the walk around and maine aresia aircraft ki taraf dekha and i could see the first officer's head like the figure of the first officer's head and i started waving at him i kid you <laughs> he turned around and he started waving frantically, and he waved all the way till he finished the turn into the next taxiway. And I was just so thrilled, I was so happy. It made my day. It absolutely made my day. And I came upstairs and I said, "Oh man, oh man!" I was waving at an airplane, and the pilot waved at me. He says, "Uh, that's so nice, captain. But you do realize you're a pilot yourself, right?" <laughs> I said, "Yeah, yeah, I know, but but the thrill is different." So anyway, that was one thing that happened. The other thing that... आप आप ये तो समझ ही गए होंगे. कि ये पायलट है और कैप्टन है और ये जहाज उड़ा रही है और इसने बीए करने के बाद जहाज उड़ाना शुरू मतलब पायलट की ट्रेनिंग लिया और अभी आजकल गो एयर में पायलट है तो खैर साहब अब देखिए बच्चों के अंदर जो जन्मजात प्रतिभा है उसको शायद थोड़ी दिशा देने से आ, मैं यहां पर खुद क्रेडिट अपने अपने ऊपर लेना चाहता हूं कि थोड़ी दिशा देने से उसके रंग ढंग बदल सकते हैं आ, मगर मैं यहां पर प्रशंसा अपनी नहीं उन अध्यापक महोदय की करना चाहूंगा जिन्होंने इसको ब्राजील में जब ये पढ़ रही थी और दसवां ग्यारहवां बारहवां दर्जा जो इसने वहां पढ़ा उसके दौरान उन्होंने ये जान लिया कि इसके अंदर यह गुण यह नैसर्गिक प्रतिभा है तो साहब अब यहां पर मैं अब ये सारी कहानियां जो आपको सुनाई उसके लिए बताना सिर्फ ये चाहता हूं आपके साथ जो बात साझा करना चाहता था वो ये थी कि बच्चों के अंदर नैसर्गिक प्रतिभा है उस प्रतिभा को पहचानना हम यानी माता पिता का गुरुजनों का जो बड़े हैं उनका मित्रों का ये हमारा काम है हम कितना सही पहचानते हैं हम कितनी अच्छी तरह पहचान पाते हैं ये हम पर निर्भर करता है और मैं ये तो नहीं कहता कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति कोई ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट है मगर हम दर्शक तो हैं ही ना हम किसी भी मामले में दर्शक हैं और दर्शक होने के नाते हम कुछ ना कुछ तो बता ही सकते हैं तो आप ना तो बताने में हिचके चाहिए और ना ही पहचानने में हिचके चाहिए क्या होगा हो सकता है कि आपकी बात गलत हो तो क्या हो गया आपने अपना सुझाव दिया है हा एक यहां पर एक छोटा सा वर्ड ऑफ कौशन है मेरा आ, मैं भी उसको पालन करने का प्रयास करता हूं अभी तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जब हम सुझाव देते हैं ना साहब तो उस सुझाव के बाद उसके लिए जबरदस्ती न की जाए अब यहां पर हमारे एक दो मित्र हैं जो कि सुझाव तो देते हैं मगर सुझाव देने के बाद वो तुरंत लग जाते हैं कि भाई तुमने उसका पालन किया कि नहीं किया जैसे कि हमारे एकाध मित्र हैं वो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को हमसे बांटते हैं और जब वो ज्ञान बांटते हैं तो वो अक्सर हमसे ये कहते हैं साहब वो ज्ञान आपने अप्लाई किया कि नहीं किया हमारे एक वरिष्ठ क्या कहा जाए उनको हमारे रिश्तेदार हैं रिलेटिव हैं उन्होंने साहब हमें सुझाव दिया कि साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के हिसाब से आपको एप्पल साइडर विनेगर और आ, क्या और शहद मिलाकर हर सुबह पानी में एक ग्लास पानी में पीना चाहिए उससे आपका वजन भी कम होगा और आपको ब्लॉकेज वगैरह भी कम होंगे और कोलेस्ट्रॉल कम होगा वगैरह वगैरह अब अब हमने उनकी बात को मानते हुए एक महीने तक वो पी डाला अरे भैया वजन कहां से कम होता वो हनी पी रहे थे शहद पी रहे थे वो वजन तो बढ़ने लगा और एक महीने में मेरे ख्याल से डेढ़ से दो किलो वजन बढ़ गया नहीं मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वजन ही खाली बढ़ गया उसके चलते एसिडिटी भी शुरू हो गई अब साहब खाता तो मैं वही था जो उस समय खाता था जो पहले खाता था और बाद में भी वही खा रहा हूं मैंने साहब डर के मारे वो बंद कर दिया भगवान की दया से वजन जितना बढ़ा था वहीं तक रह गया उससे कम नहीं होने पाया और एसिडिटी खत्म हो गई तो साहब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटिए बांटने में कोई हर्ज नहीं है मगर उसके लिए जबरदस्ती मत करिए हमारे अब जिन सज्जन ने हमको ये सुझाव दिया था वो हमसे बारंबार पूछा करते थे कि भाई साहब क्या हुआ भाई साहब आपने क्या किया अब साहब हम उनको क्या बताएं? तो नतीजा ये हुआ कि उसके चलते अब हम उन भाई साहब को बता भी नहीं पा रहे हैं और वो कहते हैं कि चल रहा है इलाज हम बोलते हैं हाथ साहब चल रहा है तो यहां पर मैं फिर वापस अपने मुद्दे पर आता हूं कि बच्चों को पहचान लीजिए मगर जबरदस्ती मत करिए हो सकता है कि आपने सही न पहचाना हो और आपने अपना सुझाव दे दिया तो ये आपका कर्तव्य पूर्ण हुआ तो साहब हम तो अपनी बात कह चुके और हमने तो कहा ना कि भैया बात तो हम करते ही रहेंगे क्योंकि अगर बातें बंद तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा तो इसलिए आज की बात हमारी यहीं पर समाप्त होती है और साहब हमें अनुमति दीजिए हम चलते हैं आपको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर कर कर रहे कि आपने हमारी बातें इतने ध्यान से और धैर्य पूर्वक सुनी नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बच्चे मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे